एक फनकार दोस्तों आज के इस विशेष एक फनकार प्रोग्राम में मैं गजेंद्र खन्ना आपका स्वागत करता हूं। इस प्रोग्राम में हम मखमली आवाज के मालिक तलत महमूद साहब को श्रद्धांजलि देने वाले हैं वैसे तो मैं उन पर कई घंटे का प्रोग्राम दे सकता हूं, पर समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए यहां एक ट्रेलर आपकी खिदमत में पेश है तलत साहब का जन्म 24 फरवरी 1924 के दिन लखनऊ के कंजर्वेटिव परिवार में हुआ था यदि वे आज होते तो छियानवे साल के होते उनके वालिद मंजूर महमूद साहब वैसे संगीत पसंद तो करते थे पर वो चाहते थे कि तलत अपनी पढ़ाई पर जोर दें और फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लें जानते हैं उनका फैमिली बिजनेस किस चीज का था लैम्प और लैम्प शेड्स का उनके छह बच्चों में से एक तलत साहब को लेकिन लोगों के घरों को नहीं बल्कि संगीत की गलियों को रोशन करना था उनकी रिश्तेदार महलका बेगम किडवई ने उन्हें उस तौर में काफी प्रोत्साहित किया और उनका शौक दिनों दिन बढ़ता रहा लखनऊ की सरजमीन को उसकी तहजीब और ठुम्रियों दोनों के लिए जाना जाता है ऐसा माहौल तलक साहब की परवरिश में एक बहुत अहम इन्फ्लुएंस रहा होगा एक बार एक इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा था कि तलत साहब उन दिनों में आप किन्हें सुनते थे? तब उन्होंने बताया था कि क्लासिकल सिंगर्स की महफिलों के अलावा वे सैगल साहब को बहुत पसंद करते थे तलत साहब ने कहा कि उन्हें याद नहीं कि उन्होंने कितने घंटों कुंदनलाल सैगल साहब के गीत गुनगुनाते हुए बिताए सहगल साहब के गीतों में उनका सबसे पसंदीदा गीत था करूं क्या आस निराश भाई जो 1939 की फिल्म दुश्मन का था किशोर तलत के जहन पर सैगल साहब का इस तरह से काफी तगड़ा इन्फ्लुएंस रहा उन्होंने सैगल साहब को अपने एक गैर फिल्मी गीत में ट्रिब्यूट भी दिया था जिसके बोल थे हुआ दिल खून लेकिन अश के अफसाने इस गाने को कादिर लखनवी साहब ने लिखा था आइये सुनते हैं इस गीत को वाद नहीं जाती सफीना हो चुका है वर्फ तुबिया नहीं जाती निगाह है शौक की पहले पहल जब चार होती है मोहब्बत की नजर उस वक्त पहचानी नहीं जाती मोहब्बत की नजर उस वक्त पहचानी नहीं जाती कसम खाता हूँ उसने यु सुखो इसके दुल के दामन चाक होकर पाक दामी नहीं जाती के दामन चाहू हो नहीं जाती। अपने वालिद के जोर देने पर तलत साहब ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया था लेकिन उन्हें जल्द यकीन हो गया कि उनका इंटरेस्ट माइक्रोबायोलॉजी में नहीं बल्कि मौसीकी में ही है ऐसे में उन्होंने लखनऊ के मशहूर मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूज़िक में दाखिला ले लिया था उनके शब्दों में वो वहाँ राग यमन कल्याण से आगे नहीं बढ़ पाए थे पर उनके टीचरों को उनकी गायकी बहुत पसंद थी अपने मॉडर्स्ट अंदाज़ में इसका कारण वो बोले कि शायद मेरी आवाज़ अच्छी रही होगी 16 बरस की उम्र में ही वे लखनऊ के ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर गालिब दाग मीर और जिगर की गज़लें गाके लखनऊ में एक अच्छा नाम कमा चुके थे 16 16-17 बरस की उम्र में उन्हें उनकी पहली रिकॉर्डिंग का मौका कैसे मिला वो भी बड़ा दिलचस्प किस्सा है अपने खाली समय में वे प्राइवेट महफिलों में काफ़ी शिरकत किया करते थे ऐसी एक महफिल में एच की टैलेंट स्काउट टीम आई हुई थी जिसका प्रतिनिधित्व एच के मशहूर पी सेन कर रहे थे उन्होंने तुरंत तलस महमूद साहब के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और उन्हें कलकत्ता ले गए वहाँ 1941 में उनका जो पहला रिकॉर्ड निकला वो फ़ैयाज़ हाशमी साहब ने लिखा था और कमलदास गुप्ता जी ने संगीतबद्ध किया था उसके बोल थे सब दिन एक समान नहीं था बन जाऊंगा क्या से क्या मैं इसका तो कुछ ध्यान नहीं था जो शायद उनके सुनहरे भविष्य की भविष्यवाणी ही तो था आइए इस गीत का लुत्फ लें सब दिन ए एक समान नहीं था सब दिन एक समान नहीं था बन जाऊंगा क्या से क्या मैं? बन जाऊंगा क्या से क्या मैं? इसका तो कुछ ध्यान नहीं था सब दिन एक समान नहीं था उसने मुझको था अपनाया। उसने मुझको था अपनाया बना मैं उसकी जीवन थाया बना मैं उसकी जीवन थाया मेरा गुलशन हरा भरा था मेरा गुलशन हरा भरा था उजड़ाया सुनसान नहीं था उजड़ाया सुनसान नहीं था सब दिल एक समान नहीं था उसके गले का हार कभी था मुझसे उसको प्यार कभी था उसके गले का हार कभी था मुझसे उसको प्यार कभी था बसा हुआ संसार हृदय का बसा हुआ संसार हृदय का सब दिन तो शमशान नहीं था सब दिन तो शमशान नहीं था सब दिन एक समान नहीं था कभी गीत जो हथ कर गाया रोकर उसको अब दोहराया कभी गीत जो हस कर गाया रो कर उसको अब दोहराया मैं था स्वामी सुख का मैं था स्वामी सुख न का दुख का तो मेहमान नहीं था दुख का तो मेहमान नहीं था सब दिन एक समान नहीं था सब दिन एक समान नहीं था बताते हैं कि इस गाने की रिकॉर्डिंग में मशहूर संगीतकार पंकज मलिक भी मौजूद थे और वे तलत की गायकी से बहुत प्रसन्न भी हुए थे छह गानों की रिकॉर्डिंग के बाद तलत वापस दो साल मॉरिस कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी करने चले गए थे इन दो सालों में तलत साहब गंगूबाई हंगल फैयाज़ खान और रौशन आरा बेगम जैसे गायकों को लखनऊ में प्रोग्रामों में सुनते थे बस कलकत्ता है तो फिर पंकज साहब से मिलने चले गए उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा जब पंकज मलिक साहब ने उन्हें सैगल साहब की एक रिकॉर्डिंग में जाने का निमंत्रण दिया वो गीत जिसकी रिकॉर्डिंग हुई वो फिल्म माई सिस्टर के लिए गाया गया था और उसके बोल थे दो नए ना मतवारे तलल साहब के लिए यह एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट रहा होगा वहाँ कलकत्ता में सैगल पीसी बरुआ जैसे कई दिग्गजों से उनकी पहचान हुई और फैयाद जैसे गीतकार कमल दासगुप्ता जैसे कुशल संगीतकार के साथ उनके कई रिकॉर्ड निकलने लगे कुछ के नाम हैं सोए हुए हैं चांद और तारे पंचीप्रीत की रीत निभा और निगाहों को चुराकर रह गए हैं असली बदलाव 1944 में आया जब तलतफयाज कमल दास गुप्ता की तिगड़ी ने पूरे भारत में अपनी अगली रिकॉर्डिंग से एक तूफान सा ला दिया उस जमाने में उनके नए रिकॉर्ड ने एक लाख से भी ज्यादा की बिक्री की थी आइए सुनते हैं तलत साहब की जिंदगी बदलने वाला वो गाना मान के गे सत्वीर ke me kasuri न सकूगा दुख को मैं हाथ में भी मेहनतूंगा भूल हुई रा लकता की फिल्मों दुनिया भी उनके फेमस होने को जान चुकी थी और वह दिन दूर नहीं था जब उनको ऑफर आने लगे उनको पहला मौका पीसी बरुआ की एमपी प्रोडक्शंस की फिल्म राजलक्ष्मी में 1945 में मिला इस फिल्म की हीरोइन कानन देवी थीं और छबी विश्वास भी इस फिल्म में थे इसी फिल्म में तलत साहब ने अपने पहले हिंदी फिल्म के गाने गाए हीरोन तो उनकी अपोजिट नहीं थी पर वे सिंगिंग स्टार ज़रूर बन गए आइए सुनते हैं इस इसी फिल्म के लिए गाए गए उनके पहले हिंदी गीत जागो मुसाफिर जागो खोलो मन का द्वार को जागो मुसाफिर जागो, जागो मुसाफिर जाओ खोलो मन का द्वार है आनंद तारा तेहि भाइला स्टार तलत महमूद ने इस फिल्म के अलावा 12 और फिल्मों में भी सिंगिंग स्टार के तौर पर निभाई अपने किरदार उस दौर की टॉप हीरोइंस उनके ऑपोजिट थीं जैसे मधुबाला श्यामा सुरैया नादिरा माला सिन्हा और नूतन इन तेरह फिल्मों में अगली दो कलकत्ता में ही उन्होंने की 1947 में एमपी पी प्रोडक्शंस की तुम और मैं आई में आई जिसमें भी वही मुख्य कास्ट थी कानन देवी और छबी बेसवास 1946 से उन्होंने अपना नाम तपन कुमार रख लिया था और कई बंगाली नॉन फिल्म गाने भी रिकॉर्ड करवाए थे पता नहीं उन्होंने अपना नाम ऐसे क्यों बदला था शायद ऐसा उन्होंने ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी के लिए किया हो ये भी हो सकता है कि इसका कारण ये भी हो कि उस फिल्म के एक एक्टर एक एक का नाम उनसे बहुत मिला मिलता जुलता था तलाक महमूद उस समय वे मात्र इक्कीस वर्ष के थे आइए उनका तपन कुमार के नाम से गाया हुआ उस वक्त रिकॉर्ड हुआ एक बंगाली गीत सुनें। सुनेिम झिम बिम भरोा तुमी एले आज मने सहसा कथ चलित जे तरसा रिम झिम झिम भरोसा हवा हिम हिम हिम भरोसा तुम्हें आज मने सहसा कथ चलित जे तरसा रिम झिम चे तुम कत तो साथ दे हाथ खानी राखी वही तो हाथ का राखी हाथे दे चे तुमे कत साथ हाथ खानी राखी ओ हाथ दे तई भरोसा झिम झिम भरोसा हावा हिम हिम झिम भरोसा तुम्हें आज मन सहसा कत चलित जे तरसा रिम झिम झिम भरोसा चोखेर देखाते जो नई पाई हृदय चोखर देखाते जो नई पाई बाशी सुनेन मनसा कत चलते जे तई भरोसा रिम झिम झिम भरसा धाराते स्वप्न जदि गए हाराते हराते, हृदय भरा खेत सरसा कत जो ती भरोसा झिम झिम भरोसा हवा हिम हिम और नाइनटीन फोर्टी नाइन में आई उमा प्रोडक्शंस कलकत्ता की फिल्म संपत्ति जिसमें उनके ऑपोजिट भारती देवी थीं इस फिल्म से उन्होंने फिर अपना मूल नाम अपना लिया था इस फिल्म में तिमिर बरन के संगीत में उन्होंने कम से कम पाँच गीत गाए थे फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली यह फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई उस समय उनके नॉन फिल्म गीत ज़्यादा चल रहे थे और फिल्मी गीत बहुत कम उसके बाद ही उन्होंने शायद बॉम्बे आके अपनी लक ट्राई करने का फैसला लिया था मीना मंगेशकर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि तलत महमूद की बॉम्बे में पहली महफिल संगीतकार अनिल विश्वास के घर पर हुई थी जहां वे अपनी दीदी लता मंगेशकर के साथ मौजूद थीं, तलत की गाय गज़ल सुनकर उनके मुताबिक दोनों बहनें झूम उठी थीं अनिल बिश्वास की ही फिल्म आरजू 1950 के गीत ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल ने ऐसी धूम मचाई थी उस ज़माने में कि उसके बाद तलत ने फिर पीछे मुड़कर देखा ही नहीं आइए फिल्म आरजू का वो सुपर गीत सुनते हैं जगाले तहा कोई न हो है दिल मुझे ऐसी थी जगह ले तो जहा खोइना हो अपना बराया मुझे रुबाना कोई को दिल मुझे ऐसी ले चल जहाँ कोई ना हो मिल गया वो गम लुटा वो दिल गया वो गम लुटा वो दिल गया दिल ना है तब से दूर दूर अब कार या मे रुबाना मेह रुबा को नाइनटीन फोर्टी नाइन की फिल्म राखी में हुसनलाल भगतराम ने उनसे तेरी गली से बहुत बेकरार होके चले गवाया था तो बुल्लोसी रानी ने जोगन में दिलीप कुमार पर फिल्माए सुंदरता के सब शिकारी गवाया था खेमचंद प्रकाश ने अपनी आखिरी फिल्म जान पहचान में राज कपूर और नरगिस पे फिल्माए अरमान भरे दिल की लगन तेरे लिए है को रॉय के साथ तलत से गवाया था ले देकर सभी दिग्गज उनसे गवाने लगे थे और वे सब टॉप एक्टर्स की आवाज़ बन गए आप सबको याद होगा कि उस दौर में कई रिकॉर्ड्स पर गायकों के नहीं एक्टर्स के नाम होते थे ऐसे ही एक हिडन तलत साहब के गीत को अब सुनेंगे फिल्म थी 1950 की पगले और रिकॉर्ड पर लिखा था बेगम पारा और शरी सुनिए ये गीत और बताइए तलत साहब के साथ कौन गायिका गा रही है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 फत में दो दिलों की मुलाकात हो गई आपस में दो दिलों की मुलाकात हो गई कोई नजर के मोहब्बत दिखा गया दिल को खुशी से याद धड़कना भी आ गया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 में तो आँखों में तेरे ख्वाब हैं तो पे तेरे गीत आँखों में तेरे ख्वाब हैं पे तेरे गीत तू आर है दिल की हर कहाँ रामी तू आर है दिल की हर कहाँ रामी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 अपना बना के देखो तो भूलना छोड़ देना अपना बना के देखो तो भूलना छोड़ देना दिल में समाने वाले दिल दिल को न तोड़ देना, में समाने वाले दिल को न तोड़ देना मंजूर उनकी दिल को हर बात हो गई, मंजूर उनकी दिल को हर बात हो गई आपस में दो दिलों की मुलाकात हो गई आपस में दो दिलों की मुलाकात हो गई चारों से अब चाँद की कुछ बात हो गई चारों से अब चाँद की कुछ बात हो गई आपस में दो दिलों की दो तारों से अब चांद की कुछ बात हो गई जी हां तलत साहब के साथ राजकुमारी जी गा रही थी इस गीत के कंपोजर थे स्नेहल भाटकर जिन्होंने इस फिल्म में वीजी जी भाटकर अपने मूल नाम से ही संगीत दिया था फिल्म के लिए लिरिक्स बैजाद लखनवी काबिल अमृतसरी और अंजुम रहमानी ने मिलकर दिए थे पर इंडिविजुअल क्रेडिट अवेलेबल नहीं है दोनों गायक ही बड़ी मखमली आवाज के मालिक थे दोनों ने 1953 की पंजाबी फिल्म कोडे शाम में भी अपने गाने से धूम मचा दी थी जिसका संगीत दिया था सरदुल कोात्रा ने और बोल थे वर्मा मलिक के श्यामा और दलजीत पर फिल्म इस गीत का आइए अब मजा सुख देने चुप के तरे देगा गुतर ची कोई सजनानू मेल दे सजनानू मेल दे लगिया ने चुप गई दुखा बिच गई बैठे गाय गोरी की खट आए दिल पुल्फाने खुल गईया ऐसी नरमी भरी आवाज में और कौन गा पाता 1956 में विलायत में स्टेज शो करने वाले वे पहले गायक थे उन्हें लोग इतना पसंद करते थे कि रेडियो स्टेशन में फरमाइश भेजी जाती थी कि तलत महमूद का कोई भी गाना भजवा दीजिए ऐसी फॉलोइंग कम ही गायकों को नसीब हुई है तलत साहब ने अपने करियर में सभी मेजर सिंगर्स के साथ दो गाने गाए थे फीमेल सिंगर्स के साथ तो उनके कई डुएट प्रचलित हुए थे नेक्स्ट मैं आपको उनकी एक बहुत इंटरेस्टिंग गज़ल सुनाने वाला हूँ गजल या तो आमतौर तो पर सोलो होती है या मेल फीमेल डुएट लेकिन यह एक मेल डोट है यह जो गज़ल है वो भी एक स्पेशल गज़ल का टाइप है जिसे हम रदीफ़ गज़ल कहते हैं इन गज़लों में वही रदीफ़ यानी राइमिंग वर्ड का रिपीटिंग पैटर्न इस्तेमाल करते हैं जो दूसरी किसी और शायर की गज़ल में होता है इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है गाले गज़ल जिसका मतला इस प्रकार से है मेहरबान हो बुला लो मुझे चाहे जिस वक्त मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर आ भी ना सकूं इस गज़ल के जवाब में लखनऊ के शायर अमीर मीनाई साहब ने जवाब में एक हमरदीफ़ गजल लिखी थी जिसका मतला था उसकी हसरत है जिसे दिल से मिटा भी ना सकूं ढूंढने उसको चला हूँ जिसे पा भी ना सकूं अब जो हमरदीफ़ गज़ल हम सुनने वाले हैं उसे दाग ने शायद गालिब के जवाब में लिखा था मजा लीजिए म्यूजिक है रघुनाथ सेठ का और गा रहे हैं तलत महमूद मशहूर गायक सी एच आत्मा के साथ दिल ही तो है न संग दर्द से भर क्यों रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों रोएंगे हम हजार Let <laughs> down. रंज पे मेरे शाद हो रोने पे मेरे वो हसे रंज पे मेरे शाद हो छेड़ में कुछ तो है मजा वरना कोई सताए क्यों ही तो है न क्यों काल पे खस्ता के पर हैं कौन से काम बंद हैं कौन से काम यही तरा था बाग़ यही तरह था सब तय क्या सब तैयार क्यों ही तो है ना क्यों दिल ही तो है तलत साहब पता नहीं कितनी बार हमारा मन मोह चुके हैं तलत साहब ने अपने करियर में करीब दर्जन भाषाओं में गीत गाए थे जिनमें हिंदी उर्दू बंगाली पंजाबी के अलावा मलयालम मारवाड़ी तेलगू मराठी सिंधी ओडिया, भोजपुरी असमीज़ के अलावा गुजराती में भी गीत शामिल हैं तलत साहब के बारे में कहने को कई प्रोग्राम लग जाएंगे जो मैं फिर कभी कहूँगा आइए कार्यक्रम का अंत में तलत साहब के एक गुजराती गैर फिल्मी गीत जवाब देने क्या अंश है तू जिसकी कॉम्पोजिशन करसी मिस्त्री जी ने की थी उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये डेब्यू प्रोग्राम पसंद आया होगा शुक्रिया फिर मिलेंगे धन्यवाद जवाब दे जवाब दे जवाब दे ने क्या तू मारा दिल तू तो ओ मिल मियाार जवाब देने क्या छू कहते ने दो असतनो जरी तमू हूँ तारो ए गुलाम छू तुम्हारा दिल आ रू जवाब देने क्या छू दिन देगी नित्रि दिन देगी हृदय नहीं च के आओ आ तन दे मारा दिली आज दू जवाब दे क्या ओ मारा दिल मारदिलू जवाब दे में क्या छू